के बात। यही तन कर तल विषय न भाई स्वर्ग स्वर्गय तुखदायी नर तनु विषय मन देई जाग्रह परस न कोई आकर चार लक्ष्य चौरासी रोनी भ्रमत जीवय विनाशी किरत सदा आल कर्म स्वभाग गुंगेरा गुक करुण कर नर दे दही सविन हे तुशने नरतन भगवाल कऊँवे नमो मरुद अनुग्रह मेरोार सदगुरु नाबा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा तरई भव सागर सजय सकाय सोनकंदमती आत्मा गतिय स्मरण करें ये अयोध्या भगवान श्री राम जी ने एक जनसाधारण की सभा बुलाई सभी लोग उसमें आए अयोध्यावासी सभी इकथ हुए उसमें संतलोक मुनि लोग बिक्रलोक गुरुजन सभी वहां उपस्थित थे उनके सामने भगवान ने सबके हित की बात कही में भगवान ने कहा जो कुछ हम बताने जा रहे हैं इसमें कोई हम न हमारा इसमें कोई स्वार्थ न इसमें कोई अहंकार न ममता की बात न इसमें कोई ये बात कि एक राजा बोल रहा है इसलिए उस बात को मान लो ये जो कुछ हम शिक्षा दे रहे हैं वो सबके कल्याण की है और इसको ऊपर विचार करो कहीं गलत बात हम कह रहे हो अनीत की बात हो तो बीच में बोल भी सकते हो इसकी छूट है कोई ऐसा नहीं कि तुम समझोगे राजा बोल रहा है तो बीच में कैसे बोल रहे तो विद्रोह हो जाएगा ऐसे कोई डरने की बात नहीं बीच में अगर तुम्हें आपत्ति कोई हो तो बोल भी सकते हो और फिर बात यह लेकिन जो बात हम बता रहे हैं यह है ध्यान है। से सुने समझें इच्छा हो करें इच्छा हो न छूट भी है धर्म शास्त्र का ये विधान है इसमें अपने अध्यात्म विद्या का। किसी ऊपर काम्पल्सन नहीं है जैसे सरकारी शासन होता है तो कम्पल्सन है ऊपर से कि आपको इस प्रकार से रहना होगा लेकिन यहाँ इस प्रकार का कोई कंपल्सन नहीं इच्छा हो शुक्र गीता में भी अठारे अध्याय भगवान ने सब उपदेश देने के बाद अर्जन कह दिया यथे इच्छा से तथा गुरु जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो ऐसे ही यहां भगवान कहते हैं कि जो कुछ हम बोल रहे हैं तो फैल मर्जी हो विचार कर लो वैसे करना लेकिन कहते हैं कि देखो ये सातवानुशासन है वही हम तुमको बता रहे हैं जो इसके अनुसार चलेगा वो मुझे प्रिय है विशेष प्रिय है वैसे प्रिय सभी हैं अब प्रिय कोई नहीं है लेकिन जो इस प्रकार से चलेगा इस मार्ग पर वो मुझे प्रिय है ऐसे कहकर के भगवान ने सबसे पहले जो शिक्षा देना प्रारंभ की तो मन से शरीर का तो बताया यही से विचार प्रारंभ होता है हम सब जीवन जीते हैं लेकिन ये विचार नहीं करते कि जीवन क्या है शरीर क्या है ये किस लिए प्राप्त हुआ है और इसका प्रयोजन क्या है किस प्रकार से जीना चाहिए इसका उद्देश्य क्या है कैसे सिद्ध होना चाहिए इस ओर ध्यान नहीं देते अब ये बता दिया कि देखो शरीर तो बहुत से है जीवन तो सभी लोगों को प्राप्त है कीट पतन का स्पर्श सभी को प्राप्त है देवता गंधर्वे उनको भी मनुष्य उनको भी अपने अपने शरीर प्राप्त है लेकिन मनुष्य शरीर जो है सब में सबसे अधिक दुर्लभ है ये भी भगवान ने कह दिया सुल्भ दुर्लभ सुर्ग दुर्लभ के बने अब आप कहो कि पशुओं पक्षियों से तो है लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ है कल जो श्रेष्ठता का कारण बता रहे थे उसमें कई कारण है एक तो मनुष्य की बुद्धि की विशेषता जो मनुष्य को काफ है लेकिन ऐसी बुद्धि की पतन का सक्षम तो नहीं है लेकिन फिर भी देवताओं इत्यादि को ऐसी बुद्धि प्राप्त है लेकिन इस बुद्धि के साथ साथ दूसरी बात एक और भी मनुष्य को प्राप्त है वो है कर्म स्वातंत्र वो कर्म स्वातंत्र मनुष्य के अतिरिक्त तो और किसी को नहीं है देवताओं को भी नहीं है कर्म स्वतंत्र नहीं है माने हुए चाहे तो शुभाशु कर्म कुछ करें ऐसा नहीं कर सकते वो मनुष्य शरीर ही है जिसको भी कर्म स्वातंत्र प्राप्त है अन्य शरीर केवल अपने पूर्व किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए देवताओं को बहुत सुख प्राप्त हो मनुष्य से भी ज्यादा सुख प्राप्त हो लेकिन वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं नए तरह से कोई कार्य करके ऐसा कार्य करें कि उनके पुण्य बढ़ जाए और स्वर्ग में ही बने रहे ऐसा नहीं हो सकता उनको पुण्य कार्य अधिक करने हैं पुनः स्वर्ग प्राप्त करना है तो फिर मनुष्य धारण करके कार्य करना पड़ेगा तभी स्वर्ग प्राप्त होगा इसलिए कर्म स्वतंत्र मनुष्य के अतिरिक्त कई नहीं है और कर्म स्वतंत्र होने के कारण से ही मनुष्य के फिर और भी उसके साथ साथ विशेषताएं जो मनुष्य की है वो प्राप्त हो जाती हैं जैसे कल देखा है थे हर अपने उसकी एक भाषा है एक इतिहास है एक संस्कृति है ये सब मनुष्य के साथ में है अब आप देखो अन्यत्र भले देवता संदर्भ लेकिन उनका इतिहास क्या है उनका साहित्य क्या है उनकी संस्कृति क्या है वो कुछ नहीं, वो सब अपनी अपनी इंस्टिंक्टिव जीवन जी रहे अपने जितना भी उनके इंस्टिंक्ट, सहज जो है इंस्टिंग सहज प्रवृत्ति प्राप्त है उनकी बस उतनी बस सीमा में जीवन जी रहे जैसे पशुपक्षी जीवन अपना जो है वो इंस्टिंक्टिव जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से गंधर्व भी जीते है उसी प्रकार से देवता भी जीते हैं। उनको स्वतंत्र प्राप्त नहीं है इसलिए उनका कोई कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है तो जब ये सब बातें आप ध्यान देंगे तो इतना केवल कह देख कह देने से केवल इतना ही नहीं है कि आपने कहा कि बस विशेषता बता रहे हैं इसलिए मानता बताने के लिए उत्साहित करने के लिए भूल दिया ये एक फैक्ट है एक्चुअली जब विचार करेंगे तो देखेंगे इस प्रकार से मनुष्य शरीर की महानता इसकी जीवन की श्रेष्ठता अन्य सभी जीवनों से इस प्रकार से श्रेष्ठ है अब मनुष्य को जो इस प्रकार की विशेष योग्यताए प्राप्त है या अवसर प्राप्त है उसका उसे सदुपयोग करना चाहिए एक प्रकार की ये भी कह सकते हैं कि देखो आध्यात्मिक दृश्य अगर देखें तो मनुष्य को ही शास्त्र प्राप्त है अन्य किसी प्राणी को शास्त्र प्राप्त नहीं वेद उपनिषद प्राण इन सबकी मनुष्य शरीर में ही है गुरु भी शरीर में ही सुलभ है जो इस प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा दे अन्य शरीरों में उपलब्ध नहीं है अब शास्त्र गुरु अब आगे चलकर के भगवान बताते हैं कि देखो ये जो मनुष्य शरीर में प्राप्त है उनका सदुपयोग करना चाहिए शास्त्रता अगर, अगर मनुष्य कोई प्राप्त है तो उसका उपयोग करना चाहिए गुरु अगर मनुष्य शरीर में ही उपलब्ध होते हैं तो गुरु का भी उपयोग करना चाहिए मनुष्य शरीर में ही अगर भाषा है इतिहास है संस्कृति है तो इसका भी उपयोग करना चाहिए इन शब्द की इतनी मूल्यवान जो संपत्ति है इसकी शक्ति उपेक्षा करे मनुष्य को जो इतनी विशेष अधिकार या शक्ति व्यक्ति मनुष्य को प्राप्त है उसका कोई उपयोग न करे जो उपयोग करे तो वो व्यक्ति जो है वो मंदमती है वो अपना ही विनाश करता है तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से इन शक्तियों का इन विशेषताओं को जो मनुष्य को प्राप्त नहीं प्रयोग करता तो अंत में पछताता है उसके बाद भी पता चलेगा कि किसी मनुष्य को देवता भी होना पड़े तो भी वो पछताएगा मनुष्य शरीर प्राप्त करके उसके बाद इस स्वर्ग मात्र के लिए हम प्राप्त करिए और इस शरीर को प्राप्त करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे मुक्ति प्राप्त कर सकते थे तो सुनि थी बस स्वर्ग मात्र हाथ में रहा उस दिन भोगने के बाद फिर मनुष्य शरीर में पड़ेगा तो पश्चाताप मनुष्य शरीर के बाद यदि इसका सदुपयोग नहीं किया तो हर हालत में पश्चाताप तो भी पदंग और गंधर्भ और देवादी प्राप्त हुई तो भी इसलिए मनुष्य शरीर को इसका बिल्कुल जरा भी समय नष्ट न करे बिल्कुल समय का दुरुपयोग न करे अपनी शक्तियों को अन्यथा न करे इनका साफ का संग्रह करके जो मुख्य उद्देश्य है इसी में लगा भगवान का कथन है बहुत बार हम इस बात पे जब ये हमारे सामने जो एक महान कार्य जीवन का है उसके महत्व तो को नहीं समझते ध्यान नहीं देते तो फिर हमारी जो शक्तियां वो हैं है उनका अवब्य होता है अपव्यय किस प्रकार से होता भगवान कहते हैं ये धन कर फल विषय न भाई ये हमारी शक्तियों का भव्य है मनुष्य की शक्तियों का भव्य विषय भोगों में सबसे अधिक होता है दो प्रकार से एक तो इंद्रिय भोगों में और दूसरा मन के भटकने में। मन पूर्व काल की स्मृतियों को लेकर के पश्चाताप इत्यादि करता रहता है उससे भी शक्ति का पव्यय होता है मनुष्य भविष्य को लेकर के नाना प्रकार की प्रकल्पना करके उसके प्रति बड़ा एंस रहता है चिंतित रहता है ये भी उसकी शक्तियों का पव्य बत का वर्तमान काल में भी व्याकुल है उद्वीन है आ, अशांत मन है, तो भी उस शक्ति का अपव्य होता रहता है। ये सभी प्रकार से मनुष्य की शक्तियों का अवब्यय होता है माने जिस शक्ति को हम प्रयोग करके अपने आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं अपना उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं कमो तो को छोड़ करके रजों को छोड़ करके सत्य को प्राप्त हो जाए आत्मा प्राप्त हो जाए परमात्मा प्राप्त हो जाए ये सब हो श्रेष्ठ काम प्राप्त कर सकते हैं वो सब न प्राप्त करके शक्तियां छोटे छोटे कार्यों में या व्यक्त के कार्यों में नष्ट हो गए शक्ति का अपव्य है जहां उसका सदुपयोग न हो व्यक्त के काम नष्ट कर रहे तो अपव्य हो गया जैसे पैसा अपव्य बन गया है जहाँ जरूरत नहीं मां पैसा खर्च किया अपव्य हो गया अगर जहाँ जरूरत है वहां पर तो खर्च सदुपयोग हो गया ऐसे ही अपनी शक्ति जो है भी सदुपयोग अपव्य देखना चाहिए कहा इसका उपयोग करते हैं तो सदुपयोग होता है और कहा इसका प्रयोग करते हैं तो अपव्यय होता है अपव्यय अब तो बल्कि के जीवन ही अदुगत की अधोगत की तरफ जाता है उसका भी शक्ति के विनाश के साथ साथ मनुष्य भी पतंग की ओर पर आगे बढ़ता है इसलिए ये भगवान सावधान करते हैं कि फल विषय नभाई और स्वर्ग स्व पंत दुखदायी ये कहते हैं कि देखो ये जो कोई व्यक्ति इस जीवन का उद्देश्य है भौतिक सुखों में से स्वर्ग को भी बना दे तो जो कुछ भौतिक सुख हैं व्यक्ति को शारीरिक इंद्री सुख इत्यादि प्राप्त हैं इस लोक में बहुत कुछ प्राप्त है और उससे भी ज्यादा स्वर्ग में भी प्राप्त है तो स्वर्ग तक के अगर भौतिक सुख प्राप्त कर ले व्यक्ति इस, इस जीवन के दो बातें क्या है तो भी वे थोड़े और अंत में दुख देने वाले स्वर्ग के माने वो भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे अनंत नहीं है स्वर्ग का प्राप्त अनंत काल के लिए प्राप्त नहीं हो जाता प्राप्त हो गया स्वर्ग बाप स्वर्ग नहीं बने रो आनंद करते रहो सदा बात में अल्पवन कुछ काल के बाद में स्वर्ग भी समाप्त फिर मन ही प्राप्त हो या कोई दूसरा शरीर प्राप्त हो तो इसलिए स्वर्ग वो हो सीमित है अनंत नहीं है और अंत दुखदायी माने जब स्वर्ग से चलने लगते हैं तो कैसा लगता है स्वयं कल्पना कर, कर लो हाय रहा है हाँ। तो वो दुखदायी यंत्र में लगेगा वहां से स्वर्ग से कोई चलना नहीं चाहेगा कोई प्राणी जब समय उसका हो गया भोग अपने कर्मो का हो गया तो उसको वहां से स्वर्ग से चल करके कर्म शरीर में कहीं आना चाहिए लेकिन वो स्वर्ग के सुख में आसक्ति के कारण से उसे छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन वहाँ के विधान के अनुसार वहाँ का जो शासक राजा है वो कहकर बस बस अब चलो हो गई बहुत आगे बढ़ो वे लोग जो स्वर्ग में ले जाने के लिए पहले आए थे देवताओं लोग उसको रथ लेकर के आए थे अब कहा आइए आइये बैठिए आपको हम स्वर्ग ले चलते है वही कहने लगेंगे खाली करो उस समय जो है जब वो निकाले जाएंगे स्वर्ग से तो बहुत खराब होगा आप संसार में कहीं भी देख लो नेता जो बनते नेता बने इलेक्शन जीत गए और प्रसन्न और उसके बाद मिनिस्टर बन गए और प्रसन्न और जब मिनिस्टर पद से हट गए कल लिए मुंह कर, था कब बने रहेंगे सबके सब जो है अंत में जब उधर से खतम का मुंह झटका के दुखी हो गए खत्म उनका अंत में क्या है अंत दुखदाई, सब का अंत दुखदाई है उस अंत को भी देखो ऐसी स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख की तुलना दी जाती है जैसे कि कोई सात भर तक अपना व्यापार करे अपनी नौकरी करे और कुछ पैसा उसमें बचावे खर्चा करने से थोड़ा थोड़ा बैठा लेकर सोचे की अब गर्मी के दिन आए हैं अब नैनीताल जाएंगे शिमला जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, ठंडे स्थान पर वहाँ पे तो जाएंगे तो अपना जितना कश्मीर बीस हजार पच्चीस जो कुछ इकट्ठा किया हुआ ले लगा करके टिकट लिया वहाँ पहुंच गए और वहाँ करने के लिए होटल तलाश किया किसी होटल में जाकर के अब जो सौ दो सौ रूपये रोज किराया है खाना पीना का तो खर्चा हो रहा है वो खर्चा करते रहे और वहाँ के पहाड़ी दृश्यों को झीलों को नदीनालों को फूलों पौधों को सबको देखते घूमते देखते रहे देखते रहे घूमते रहे घूमते रहे और जिस दिन देखा ये अब टिकट वापस जाने घर को कैसे जितना नहीं है सब होटल वाला खा गया सब यहाँ के ही चलाने वाले दे जाने वाले टैक्सी टैक्सी वाले है गए अब कुछ नहीं बता अब अब हमारे लिए है भाग भाग बस यही होगी टिकट जल्दी से भागो नहीं तो यहाँ से पेमेंट से करेंगे बस ऐसे स्वर्ग जैसे यहाँ पर पैसे के बल पर होता है ऐसे स्वर्ग में के बल पर होता है तो नहीं बाहर का पैसा है। जैसे यहाँ पैसे से हाथी खरीदी जाती है और यात्रा की जाती है खाना पीना सब पैसे से मिलता है ऐसे स्वर्ग में पुण्य केबल पर मिलता है जैसे यहाँ की बैंक जो है उसमें पैसा जमा कर दो ऐसे फोन जो है वहाँ कल्पक्ष में जमा है आप कल्पक्ष से जो मांगते जाओ वो आपको देता जाएगा लेकिन कब तक देगा जब तक बैंक में जमा तब तक वो देता जाएगा आखिर कल्पक्ष भी मना कर देगा क्या बस अब जाइए अब कल्प चाहे इतना इच्छित तो वस्तुओं को देने वाला हो स्थिति है उसको समझने और ध्यान रखें कि हमें जीवन में कहा क्या करना है कैसे क्या करना है अपनी अपनी योजना बना लो भगवान कहते हैं बताए देते हैं मरिया करना तुम जो मरिया शु करना होना ये सब है इसलिए नेंट प्रधान से मनते ही ही। अब देखो तो जीवन के दो दो पक्ष हैं एक तो ये है कि शरीर यात्रा चलानी पड़ती है शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, भोजन चाहिए पानी चाहिए शरीर की गर्मी छवि से के लिए बस्त्र तो चाहिए तो भवन आनी चाहिए ये सब शरीर यात्रा के चलाने के लिए इनकी आवश्यकता है शरीर चलता रहता है तो शरीर का उपयोग हो सकता है इसके द्वारा साधना हो सकती है तो धर्म मार्ग पर चले निष्काम का प्रयोग करें उपासना करें ज्ञान प्राप्त करें ये संबंध शरीर के द्वारा ही सब हो सकते हैं ये जो वस्त्र हैं है हैं ये केवल शरीर की यात्रा चलाने मात्र के लिए है लेकिन इन तो साधनों को अगर कोई जीवन में साध्य मान ले बस खाते ही रहना है बस पहनते ही रहना है बस रहने के बड़े बड़े सुंदर सुंदर मकान ही बनवाते रहना है और शरीर का जो उपयोग है जिसलिए ये शरीर प्राप्त हुआ उस उद्देश्य को भूल जाए तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति कर असमदार व्यक्ति शरीर का जो उपयोग है वो उपयोग तो करना है। शरीर का उपयोग करके कहा पहुंच सकते हैं पहले बता दिया साधन था कर द्वारा शरीर के द्वारा साधन कर सकते हैं और फिर इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति अपने मुक्ति प्राप्त हो सकती है यहाँ ये सब इस प्राप्त होकर के पूर्णता प्राप्त हो सकती है परमानंद की प्राप्ति हो सकती है नित्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है उसको तो प्राप्त नहीं है भूल गए औक में तो सारे जीवन लगे रहे, इंद्रियों के भोग नहीं लगे रहे सारे जीवन तो कहते हैं ये समझदारी की बात नहीं है ये तो इतनी ही अज्ञान की बात है ना समझी की बात है जैसे कि किसी के हाथ में अमृत लग गया हो आप और, और कोई व्यक्ति तो उसको फुसला कर अमृत ले विष उसके हाथ में दे दे और विष ऐसी अज्ञान की बात अमृत तो की इत्यादि साधना इत्यादि अमृत के समान है आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान भक्ति इत्यादि अमृत के समान है उसकी तरफ तो ध्यान में लिए और जो विषय है ये विष के समान है बस उन्हींप्त हो गए दोनों के तुलना जो है शासन बार बार इसी प्रकार की है प्रकट सुधार से सत्य विषय भोग का जीवन विश्व के समान आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान भक्ति का जीवन अमृत के समान अमृत में अमृतत्व प्राप्त अमर हो गए तो अमर कैसे हो जाएंगे अमर हो गई इसी अभ्यात्म विद्या भक्ति से ज्ञान से अमृतत्वी तो से प्राप्त होने वाला है कोई विषयों के भोग से अमृतत्व तो थोड़े प्राप्त होने वाला है विषयों के भोग से कोई व्यक्ति को अपने विकास थोड़े होने वाला से वो तो अपने शक्तियों का कब्जे करके जीवन ना करता है विषयों का खाना पीना बस्तरा की आवश्यकता है घर के लोग करें तो वो फ विषय नहीं है जैसे खाना खाते शरीर भूख लगी खाना खाया तो वो भोजन विषय नहीं है लेकिन जब व्यक्ति जैसे स्वाद के लिए तरह तरह का खाना बनाने को ढूंढने पर प्रयास प्रयाग प्रया करेगा आज ये खाएं आज वो खाए ऐसा कैसे मिले बैठा कैसे मिले कहाँ मिले क्या हो बस उसी के विचार में लगा हो जब जिह्वा के स्वास्थ्य के लिए वस्तु मिल गई तो जीव को स्वास्थ्य खोकर के प्रा प्रसन्न हो जाएगा बाबा कैसा स्वाद मिल गई आज ये वही अन्य जो हो विषय कहलाएगा और विषय कहलाएगा तो वो विष बन जाएगा उसका विषता क्या है खाने में तो बड़ा स्वादिष्ट लगा लेकिन विष उसका ये है तो एक तो शरीर के लिए भी हानिकारक दूसरे मन बुद्धि के लिए भी हानिकारक कारण शरीर रूपी जो हजार सत्र है उसके लिए भी हानिकारक और आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान के लिए अवरोधक सब प्रकार से हानिकारक अपने व्यक्तित्व में सर्वतम देख लें शरीर में इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन कोई शरीर को स्वस्थ करने वाला नहीं आने ही पहुंचाने वाला है इसीलिए गांधी जी ने खोज खाद करके पता लगाया अश्वाद अश्वाद प्रकु। प्रकु नहीं नहीं। कि अस्वाद्रत लो अस्वाद्रत स्वाद नहीं अस्वाद्रत हमारा व्रत है कि अस्वाद ही खाएंगे स्वाद और स्वादिष्ट नहीं खाएंगे ये पत्र स्वादिष्ट बस भोजन हानिकारक है अस्वास्थ भोजन, खा। भोजन खाओ भोजन कैसे खाओ शुक्र की कभी यही मत क्या मत तुमका भाई ये तो भूख क्या है रोज तो रोज की बीमारी है अच्छा तो इसके लिए दवा ले लो तो क्या दवा ले लें भोजन खाओ तो बीमारी को जैसे ठीक करने के लिए दवा खाई जाती है तो दवा की तरह से खाना करनी है और कैसी कैसी है आप तो देखेंगे कौन रोग है उसके लिए क्या दवा है खाने की आवश्यकता है वो कोई स्वाद के लिए खाने के नहीं हम लोग का कुछ तो जीव क्यों है इसको क्यों सकता है ये भगवान ने क्यों बनाई अरे साथ इसलिए बनाई जिससे की आपको पता लगे शरीर के अंदर जो भोजन जा रहा है वो आपके शरीर के है कि नहीं तो जीव है वो हो। अपने शरीर के भीतर जो कुछ भोजन जा रहा है उसका इंटरल इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जांच करने वाली और नासिका क्या है ये नासिका जो है आउटर इंस्पेक्टर है दो इंस्पेक्टर बैठे भीतर जाने के लिए पहले नासिका जो है पहले टेस्ट कर लेगी तब कहेगी जो मुंबई जाने देगी जानी नहीं देगी अब मुंबई में पहुंच गया फिर उसकी परीक्षा करीजान दिया जाए इसलिए ना सिका बताने की अगर सरा पुसारा तो हुआ भोजन और उसको लेकर के जैसे मुंह के पास ले जाओ खाने के लिए दूर से पता चले जहाँ मुंह के पास जना दे तो वो बलुआ है।, है ये ये दिया है ये भीतर पहुंच के इन्फेक्शन करेगा बीमारी पैदा करेगा तो बात ना ही ये खाने आपने बात कर दिया रिजेक्ट कर दिया। जाने अगर मान लो उसमें जैसे कि बहुत मिर्ची वाली कोई चीज है बहुत चीनी वाली कोई चीज है तो आप ना का मतलब रिजेक्ट न करे तो करना नहीं आ रही है डॉक्टर उसको लेकर मुंह में रखा मुंह में रखकर अगर बहुत गर्मी चीज है तो जीव क्या बोले हा? कहेगी जो कोई भीतर जाने लायक नहीं है और उसके कारण फिर जब वो हो आंसू में आंसू आ जाएंगे एक इस बात की सूचना है कि बड़े दुख की बात है कितना कड़वा में रख दिया गया आंसू आने लगे बड़े दुख की बात कितना कड़ूगा रख दिया वो हमें पेट में पहुंच जाए कितना कड़कुआ तो वहां कर समातों का विराश करके कर देगा नहीं खा सकते अब ये जिब्बा बस इस बात को बताने के लिए है कि जहां इस प्रकार की ज्यादा कड़वा है ज्यादा मीठा है ज्यादा मीठा है तो भी नहीं खा सकते जिब्वा ज्यादा खट्टा है तो भी नहीं खा सकते वो भी जिब्वा मना कर है, तो बस ये जो है वो जिब्वा को बताने की और कभी कभी लोग बात क्या करते हैं कि इंस्पेक्टरों को घूस देते माल सप्लाई कर देते हैं कर हैं ऐसे जो है वो बुरी आदत है इसी प्रकार की जो गंध आ रही है तो ही खाते है। हैं, आदत डालते हैं जी करते तो फिर कहते अच्छा नहीं मानते तो खाओ नाश करके नहीं बोलेगी आप जो गंध हुआ तो भी खा जैसे सरा दुर्गंधा तो भी आती है कोई कोई है वो कहीं कही भी पता है इस प्रकार के चावल का माल जो है तीन दिन के बाद सरा करके तब उसके साथ जो खाना खाया जाता दिया जाता है पानी क्षेत्र में प्रकार से तो आपको फिर भी लगती है उसमें दुर्गंध आने लगती है लेकिन अब जुर्गंधू खाने का अभ्यास अभ्यास आने तो क्या करे ना तो, तो, तो जब यही काम होगा तो वो भी रहेगा हटाओ जो जो है न्याय तो जहाँ को क्या करना ऐसी जिम्बा में भी जो हानिकारक वस्तुएं हैं पहले तो जिम्बा मना करेगी आपको भाग देखो क्या कैसी जिम्बा कैसे आप पिछकी आने लगी कैसे कुर्ती आने लगेगी है हाँ। लेकिन आप न मानो बार बार कर थोड़ी थोड़ी घरे जाओ घरे जाओ तो जाने दो नहीं मांग सकते जनपदों को है, इस बात को समझने की उसको ये सब विचार की बातें हैं और ये तो जितनी बातें बताइए तो छोटे बच्चों को समझाने की है विचार को उसके बाद को समझाने की बात थोड़ा छोटे बच्चों को जब जीवन प्रारंभ किया तब उनको समझाओ भाई कि देखो नाशिका किस लिए है जीप किस लिए है, है कैसा खाना खाया जाता है कैसे स्वस्थ रहा जाता है जीवन का उद्देश्य क्या है वो समझिए के कहते हैं फल स्वभा से ही विषयों को विश्व रूप में सभी संतों ने कहा इस प्रकार जी कहते हैं मोक्ष से कांक्षा यदि वही सभा